ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ज्ञान भक्ति योग समन्वय साधना चित्त शुद्धि कैसे करें समस्या यह है कि हमारी आत्मा अनंत आनंद, अनंत प्रेम अनंत सुख के लिए लालायित है लेकिन हम इसे शांत में प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और असफल होने पर हताश हो जाते हैं गुरु ने कहा यदि तुम वास्तविक आनंद असीम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अनंत को प्राप्त करना होगा इस पर नारद का अगला प्रश्न था अनंत का क्या अर्थ है यह वह सर्वव्यापी सत्ता है जो ऊपर नीचे दाए बाएँ सर्वत्र है उसे प्राप्त करने पर और कुछ दिखाई सुनाई अथवा जाना नहीं जाता वह अनंत चैतन्य है पर उसे प्राप्त कैसे करें अनंत की तत्काल प्राप्ति में बाधा क्या है यहाँ महान पुरातन आचार्य सनत कुमार साधना का समग्र रहस्य संक्षेप में बताते हैं आहार सत्व शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष अर्थात आहार शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्धि से स्मृति ध्रुव होती है अर्थात हमें अपना आध्यात्मिक स्वरूप याद आ जाता है और हम आध्यात्म चेतना भी क्रमश प्रतिष्ठित हो जाते हैं इससे हृदय ग्रंथियाँ नष्ट होती हैं और मुक्ति प्राप्त होती है अनंत परमात्मा का साक्षात्कार होने पर समग्र बंधनों से और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है परमात्मा के साथ अपने तादात्म्य की अनुभूति से जीवन और मरण की हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है अब थोड़ा आहार शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करें आहार शब्द का अर्थ है जिसका हम आहरण करते हैं या इससे केवल अन्न ही समझना चाहिए शुद्ध सात्विक अन्न शुद्ध शाकाहारी अन्न यह कहाँ तक सहायक होता है यह कुछ हद तक सहायक होता है लेकिन जब तक हम चित्त शुद्धि कैसे करना है यह नहीं जानते तब तक अधिक कुछ नहीं हो सकता ऐसे बहुतेरे शाकाहारी लोग हैं जो दुष्ट हैं वे कैसे शाकाहारी हैं भगवान उनका भला करें विषधर सर्प को विशुद्ध दूध पिलाने पर भी वह विष ही बनाता है अतएव हमारे पेट को शुद्ध अन्न से भरना मात्र पर्याप्त नहीं है हमारे विषैले स्वभाव को त्यागना होगा अतः शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं आहार वह है जो भीतर लिया जाता है अर्थात शब्द स्पर्शादी का अनुभव जिन्हें दृष्टा के अनुभव के लिए ग्रहण किया जाता है और जब विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव शुद्ध होता है यानी राग द्वेष अथवा भ्रम रहित होता है जिसका ऐसा शुद्ध प्रत्यक्ष है उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है तुम में से कुछ ने तीन जापानी बंदरों की मूर्तियों को देखा होगा एक बंदर ने दोनों कानों को दूसरे ने दोनों आँखों को और तीसरे ने मुंह को बंद कर रखा है यूरोप में प्रवास के समय मैंने स्विट्जरलैंड और एक झील के किनारे पत्थर पर एक नक्काशी देखी वहाँ भी तीन बंदर थे लेकिन एक अंतर था एक की एक ही आंख बंद थी दूसरे का एक कान बंद था और तीसरे का आधा मुंह बंद था मैं क्षण भर के लिए भौचक्का रह गया फिर अचानक मैं इसका अर्थ समझ गया बुरा न देखो शुभ देखो अशुभ न सुनो शुभ सुनो बुरा न बोलो शुभ बोलो पहले तो मुझे लगा कि यह मौलिक कल्पना है तब मुझे प्रसिद्ध वैदिक शांति मंत्र का स्मरण हो आया भद्रम कर्णे भी श्रृणजाम देवाह भद्रम पश्ये माक्षत्रा थिरयिंगय तुष्टवागम सस्तनुभि जसेम देवह हीत यदायु अर्थात हे देवगण हम अपने कर्णों से शुभ चुनें हे पूज्यवर हम अपने नेत्रों से शुभ का दर्शन करें हम तुम्हारी स्तुति करें और सबल देह और अंगों से देवताओं द्वारा निर्दिष्ट आयु का भोग करें अब हम इस सब का अध्यास करना है अभ्यास करना है और कुछ समय तक ऐसा करने पर मन कुछ मात्रा में पवित्र होगा वागेंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो तुम अनर्थ बकवास के द्वारा उसका दुरुपयोग करते हो ऐसा न करो भगवान का नाम जो तुम्हें रुचे उसका जप करो भगवान का जो रूप तुम्हें जूटे उसका भक्ति पूर्वक ध्यान करो कुछ समय बाद तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शुद्ध हो रहा है भगवान नाम का जप और भगवान के रूप की कल्पना मन को उदात्त करती है बाद में तुम अपने इष्ट देवता की एक झलक पा सकते हो और अनंत परमात्मा की भी झलक प्राप्त कर सकते हो अष्टांग योग साधना का प्रारंभ कैसे करें महान योगाचार्य पतंजलि ने सिद्धि के लिए अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया है यम नामक प्रथम सीढ़ी का अर्थ है अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच व्रतों का पालन इसके बाद नियम है जिसके अंतर्गत पांच आचार आते हैं प्रथम है देह और मन की पवित्रता शौच संतोष वृत्ति है संतोष को जीवन में लाना चाहिए यदि मनुष्य सदैव कूटता रहे और शिकायत करता रहे तो ऐसे मन को लेकर वह इस संसार में अथवा आध्यात्मिक जगत में कैसे कोई सफलता प्राप्त कर सकता है हमें इस जगत की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए और स्वयं का विकास करना चाहिए तीसरा नियम तप है जीवन कुछ हद तक तपोमय होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में कठोरता के अभाव में प्रत्येक आगामी पीढ़ी पूर्ववर्ती पीढ़ी से कोमल होती जा रही है ऐसे कोमल लोगों से कुछ नहीं हो सकता चतुर्थ नियम है स्वाध्याय हम पुस्तकें तो पढ़ते हैं लेकिन आखिर कितना हमारे दिमाग में घुसता है हम कोई प्रवचन सुनकर कहते हैं वह बहुत अच्छा था लेकिन यदि पूछा जाए तुमने क्या सुना है तो हम कुछ भी बता नहीं पाते शब्द मानो एक कान से अंदर जाते हैं और दूसरे से बाहर निकल आते हैं विचारों की धारणा नहीं होती स्वाध्याय का अर्थ है जो पढ़ा है उसका मनन करना और उसे आत्मसात करना उपनिषद में कहा गया है स्रोतव्य अर्थात पहले पढ़ो या सुनो इसके बाद मंतव्य है जो पढ़ा या सुना है उसका मनन करो स्वाध्याय का यही तरीका है नैतिक जीवन में कुछ मात्रा में प्रतिष्ठित होने पर साधना का फल प्राप्त होता है पाँचवा नियम है ईश्वर परिधान या भगवान के प्रति समर्पण अपना सर्वस्व देह मन आत्मा उन्हें समर्पित कर दो पातजलि के अनुसार आध्यात्मिक सोपान पंक्ति की तीसरी सीढ़ी आसन है तुम घंटों प्रतिमा के सामने निश्चल बैठे रहो पर उससे क्या लाभ कुछ भी नहीं इसके साथ कम से कम कुछ आध्यात्मिक पिपासा होनी चाहिए तब आसन साधना में उपयोगी होगा प्राणायाम चौथा योगांग है प्राणायाम में प्राण जहाँ श्वास प्रश्वास का नियमन किया जाता है इसकी क्या उपयोगिता है यदि एक भौतिक क्रिया मात्र हो तो फुटबॉल की रबर की थैली महान योगी कहलाएगी प्राण निरोध से तुम्हें क्या लाभ होता है उसकी अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है लेकिन मन यदि अत्यधिक अनुशासित होवे मन में यदि आध्यात्मिक भाव होवे तो प्राणायाम चेतना के उच्चतर स्तर पर आरोहण करने में सहायक होता है प्रत्याहार नामक पंचम अंग का अर्थ है असंगता मन को सभी वस्तुओं से हटा लेना होगा कोई काम करते समय तुम अन्य सभी विचारों को हटा कर उस कार्य विशेष में मन लगाने लगाते हो असंगता के अभाव में चिंताएँ आ पड़ती हैं सोते समय यदि हम बहुत सी बातें सोचें तो नींद नहीं आएगी और अनिद्रा का रोग हो जाएगा इसी प्रकार यदि ध्यान करना चाहो तो मन को यथास्भव सांसारिक बातों से यहाँ तक कि मन में उठ रहे विचारों भावनाओं और चित्रों से भी अलग करना होगा लेकिन इस असंगता से मन में शून्यता नहीं होना चाहिए एक शून्य या खाली मन निद्राग्रस्त हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए ध्यान यानी निद्रा को आमंत्रण है पूर्ण सजग रहो इच्छा शक्ति का कुछ अधिक प्रयोग करो ध्यान करते समय भगवान नाम का जप करो तब सोने की संभावना नहीं रहेगी वरन मन उच्चतर पर आरोहण करे मन उच्चतर पर आरोहण करेगा अब हम छठे अंग धारणा की चर्चा करें इसका अर्थ है चेतना के किसी केंद्र या चक्र विशेष में कुछ समय तक किसी ईश्वरीय विचार भगवान नाम या भगवान के किसी आनंदमय रूप पर मन को लगाना पहले अपनी चेतना के केंद्र बिंदु का अनुभव करना होगा और उसके बाद मन को वहां एकाग्र करना होगा ध्यान अर्थात भगवान संबंधी किसी एक ही विचार प्रवाह को बनाए रखना सातवा अंग है इस अवस्था में एकाग्रता अधिक गहरी और दीर्घ होती है तुम ईश्वरी बोध में लीन रहते हो और इसके परिणामस्वरूप समाधि अथवा अति चेतना अवस्था रूप उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है ध्यान व गुण भगवत उपासना है जिसमें परमात्मा की यथार्थ और स्वरूपतः उपासना की जाती है आगे विचार करने के पूर्व हम अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें हम अपने देह को आत्मा समझते हैं और स्वयं को नर अथवा नारी समझते हैं तन्द्रूप किसी पुरुष अथवा स्त्री देव मूर्ति की उपासना करते हैं हमारा आध्यात्मिक जीवन इसी तरह प्रारंभ होता है और अंत भी इसी प्रकार हो जाता है इसमें हमें क्या मिलता है यह आवश्यक है कि आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में ही हमें यह भान हो कि हम क्या करने जा रहे हैं उपासना का हमारे जीवन से क्या संबंध है